नमस्कार मैं हूं प्रकाश आमटे आने वाले नए साल की आप सभी को दिल से बहुत बहुत बधाई आपका हर एक सपना पूरा हो आप सदा खुश रहो और समय निकाल के आप मेरे पिताजी बाबा आमटे ने शुरू किए हुए प्रकल्प आनंदवन और ले बिरा प्रकल्प हेमल कसा भेंट देने से बड़ी खुशी होगी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे पास स्टूडियो में खास मेहमान आते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए महाराष्ट्र नागपुर के पास से विशेष प्रकाश अमटे जी और मंदाकिनी प्रकाश अमटे जी हमारे बीच में है बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है आदिवासियों के लिए इन्होंने काफी काम किया है और अभी भी कर रहे हैं और इनके पिताश्री भी यही काम करते रहे और बहुत सारे आदिवासी इलाके में जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसके ऊपर काम किया है और उन लोगों का जीवन शैली बदलने के लिए काम किया है आप इन्हें केबीसी में भी देखा और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आप इनके बारे में सुनते आए हैं उन्हीं से बात करते हैं आप सभी की तरफ से प्रकाश अमटे और मंदाकनी प्रकाश अम्टे जी का विशेष स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद नमस्कार नमस्कार तो मैं सबसे पहले प्रकाश जी से आपको जोड़ना तो चाहूँगा तो प्रकाश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमारे आदिवासी लोग सुन रहे हैं किसान सुन रहे हैं उन सभी के लिए अपने बारे में कुछ बातें जरूर मेरे पिताजी बाबा आमटे जिन्होंने कोढ़ियों के लिए अस्पताल शुरू किया था जी जी और बहुत पुरानी बात है वो नाइनटीन फोर्टी नाइन में और माता और पिता सेवा करते करते उनके साथ हम बड़े होते गए मैं और मेरा भाई विकास आ, हा, हा। और तब इतनी कौियों के बारे में इतनी घृणाती थी तो समाज ने ऑलमोस्ट और उन्होंने रिलेटिव्स ने उनको बायकॉट किया था हुँ, हुँ, हुँ. तो हम लोग कुष्ट रोहिया के साथ खेलते थे अच्छा हुँ. दूसरा कोई मित्र नहीं थे कोई और चंद्रपुर जिले में वरोरा तालुका के पास में आनंदवन नाम से संस्था बाबा ने खोली फिर और बड़े होते गए उसमें Uh, कुछ साल के बाद में लोगों को पता चला कि कितना महत्वपूर्ण काम है हालांकि uh, महात्मा गांधी जी ने कहा था कुछ सेवा मतलब ये महान कार्य uh, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर बाबा ने शुरू किया uh, जैसे बड़े होते गए uh, म्यूनसिपलिटी के स्कूल में पढ़ाई के लिए जा रहे मराठी मीडियम था uh, आगे क्या करना था ऐसा सोचा नहीं था कॉम्पिटिशन <laughs> uh, मालूम नहीं था देहातों में जब बाबा का काम लोगों तक पहुँचा लोग आने लगे मिलने लगे तो ऐसा लगा कि बाबा का काम आगे बढ़ाएंगे हम दोनों को ऐसा लगा पंद्रह सोलह साल की उम्र होती है थोड़ा सोचने लगता है तो ऐसा लगा कि बाबा का काम आगे बढ़ाएं लेकिन हो सके तो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी का प्रशिक्षण लेके करे तो अच्छी तरह से कर सकते हाँ, विधि पूर्वक होगा हाँ तो बाबा वकील थे उनको स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ा कुछ रोग का और यदि हम दोनों ने सोचा कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला तो अच्छी तरह से साइंटिफिक तकदीर से मतलब सौभाग्य से हम दोनों को नागपुर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वहाँ भी हम लोग वैसे अकेलापन महसूस करते थे नहीं, नहीं, नहीं। एक तो क्या होता कि महलगिर कॉलेज में अमीर को बैठे रहते थे या तो रिजर्वेशन वाले तो हम दोनों में नहीं बैठते थे <laughs> नहीं। <laughs> तो, तो इसलिए वहाँ भी अकेलापन ही था <laughs> ये पार्टियाँ में नहीं जा सकते थे या उस पिक्चर नहीं देख सकते, नहीं। सकते थे बाबा के पास पैसा नहीं था सब प्रॉपर्टी छोड़ गया था तो इसीलिए वो मालूम था कि बाबा के पास नहीं है पैसा तो लेकिन एक एक परीक्षा पास होते होते सेवेंटी 1970, एम बी बी एस एग्जाम दिया हम दोनों आनंद होने आ गए पंद्रह दिन में रिजल्ट आने वाला था अच्छा अच्छा तो एक दिन बाबा के दिमाग में आया, चलो पिकनिक के लिए जाएंगे आहा। पिकनिक के लिए जाएंगे जंगल में जा रहे हैं तो सबको खुशी होती है दो दिन के जाने में सबको आनंद होता है बोले <laughs> तो एक नाम का जंगल है कहीं वहाँ जाएँगे तो एक उनके पास पिकअप जीप थी फोर व्हील उसमें हम दस बारह लोगों को बिठाए फैमिली एक ही गाड़ी में और जो की दिशा में निकले तो पहुंचने में तीन दिन लगे <laughs> फसला 250 सौ किलोमीटर तो कई सारे नदी और नाले थे उसके ऊपर पुलिया नहीं था दिसंबर का महीना ठंड बहुत थी तो नदी तो के थ्रू जाना पड़ता था फंस गई तो रक्का मारो तीसरे दिन हम जैसे पहुंचे तो इतना अच्छा लगा कि भामरागढ़ में त्रिवेणी संगम है अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी तीन नदी एक जगह मिलती है सुंदर स्वच्छ पानी बिस्लरी से अच्छा है मतलब वो, मिनरल वाटर <laughs> और घना जंगल बहुत घना जंगल सेवेंटीज की बात तो वक्त रात में ठंड बहुत थी अंगार लगा के सोए स्वेटर शाल दूसरे दिन बाबा बोले हम आए तो हम आज परिसर देख लेंगे हुँ. तो पहले गांव में गए तो लोग डर गए कौन cool लोग थे आप हाँ. और हमारे जैसे थे लेकिन वो आदिवासी थे अच्छा पिछड़ी हुई जमात जिसको कहते आ, थे प्रीमिटिव ट्राइप अतिमागा तो माड़िया जमात थे वहाँ पे कपड़ा नहीं था इतनी ठंड होने के बावजूद सिर्फ लंगोटी नज़दीक गए तो भाग्य जंगल में हुँ, हुँ, मतलब वो कपड़े वालों से इतना क्यों डर मतलब ये हमको आश्चर्य लगा कि हम लोग कुष्ट रोगियों से डरते थे लोग देखा भी था हमने और उनके बीच में रहे हम लोग उनका दो भी बहुत बड़ा है और यहाँ तो वैसा कोई रोग नहीं है या कुछ मतलब ऐसा कारण नहीं है तो लोगों के मन में इतना डर क्यों है कपड़े वाले के, के दूसरे गांव में के तीसरे गांव में के हर जगह एक ही अनुभव है कोई रुका नहीं बात करने के लिए शाम को अंगार के पास बैठे भामरागढ़ में संगम पे और वो दिन भर की जो भी इम्प्रेशन थे तो उसके बारे में विचार करने लगे तो बाबा ही नहीं बात शुरू किया बोले आप तो कोई बात नहीं कर रहे अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अब डॉक्टर बनने वाले आनंदवन भी अभी लोगों ने मतलब एक्सेप्ट किया है अभी कुछ लोगों का काम बहुत बड़ा है करके और मेरी इच्छा है कि अभी ये आखिरी दिनों में एक आदिवासियों के लिए कुछ काम करूँ <laughs> बाबा खुद से बात करे थे लाउड थिंकिंग कहते ना जिसको कि अभी मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ बोले लेकिन इनको कुछ खेती सिखाऊंगा व्यवसाय प्रशिक्षण दूंगा मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करूंगा क्योंकि अभी बेचारे खाने के लिए अनाज नहीं पहनने के लिए कपड़े नहीं है जंगल में जो मिले उसी के ऊपर उनका गुजरन तो सडनली मतलब बाबा ने जैसा बोला वैसे बोला मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि बाबा का पिकनिक का मकसद क्या है हुँ. तो मैंने बाबा को तुरंत बोला कि बाबा बोल कि मैं तो बाईस साल का हूँ अभी और आप सिक्सटी के करीब जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बाबा का एकदम से मतलब वो स्पार्क जीतने आँखों में आ, चमक, हा, हा, हा, हा। चमक आ गई <laughs> ये बिना बोले बिना बताए वॉलेंट्रीले आने से जो मजा आता है ना खुशी तो वो खुशी हो तो गई तो फिर हम वापस आ गए रिजल्ट आ गए तो इस तरह से मतलब वो न्यू वहां थी सेवेंटी के दिसंबर में काम करने का कारण एक सबसे इम्पोर्टेंट ये कि एक्सपोजर अपना देश कैसा है हम लोग सिटी में जाते हो तो सब अमीर देखते हैं वह भोगवाद है वहाँ पर लोग उसी की तरफ जाते लेकिन बाबा ने जानबूझ के पिकनिक के नाम पे इधर ले गए और आप और हमारे जैसे हमारे भाई बंद है उनके कपड़ा नहीं खाने के लिए अनाज नहीं तो इससे अपने आप आ जाता मतलब ये तो कोई ऐसा कोई मतलब बताने की जरूरत नहीं फिर हमारे पम पास हो गए आने के बाद रिजल्ट आया इंटर्नशिप शुरू हुई फिर बाबा बोले आप अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को लिखो जहाँ काम करने के लिए जमीन दीजिए आपको मालूम नहीं मतलब महाराष्ट्र में यह सभी ब्यूरोक्रेसी एक जैसी काम करती है वो सब खत का जवाब नहीं देती अच्छा, तो एक साल हुआ इंटर्नशिप खत्म हो गई फिर क्या करना फिर पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन किया तो जो होता है अच्छे के लिए ऐसा मैं मानता हूँ और हुआ भी है मेरा पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइन करने से मेरी मंदाकिनी देश पांडे नागपुर की डॉक्टर है ये मुझे एक साल सीनियर थी और वो अनस्तिशा के पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आई थी मैं सर्जरी के लिए तो एक ही टेबल पे काम एक ही पेशेंट के काम करते करते तो पहचान हो गई उससे प्यार में कब बदला हुआ पता भी नहीं चला <laughs> लेकिन सेवेंटी से, टू से में हमारी शादी हो गई हाँ शादी हो गई और गवर्नमेंट से जगह ही नहीं मिली गवर्नमेंट इतना समय लेती है और पहले फिर उसने अनस्तिशा में डिप्लोमा किया लेक्चरशिप ज्वाइन की मैं एमएस जनरल सर्जरी और सेवनटी दिसंबर ट्वेंटी थर्ड ऑफ डिसम्बर सेवेंटी में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हैंडओवर किया बाबा को जगह अच्छा अच्छा जैसे मुझे पता चला कि जगह मिल गई पचास एकड़ जंगल की जमीन भमरा के पास हेमल का स नाम गाँव है तो वहाँ पे मिली तो मैं पहले से मतलब ऐसा था जगह क्यों नहीं मिली तो मैंने एमएस एस का आधे भी छोड़ दिया प्रशिक्षण अच्छा अच्छा थोड़ा सा गुस्सा है लोगों को मतलब पूरा करके क्यों नहीं जाते आप लेकिन मैं छोड़ दिया और चला गया और अपनी खुद की झोपड़ी बनाया मेरे पीछे इसने रिजाइन किया वो भी आ गई बाबा को एक तरफ से बहुत अच्छा लगा बेटा और बहू दो सेवा के लिए आ गए दूसरी तरफ से उनको और माँ को थोड़ा सा ऐसा गिल्ट था कि आनंदवन में अभी सब सुविधाएं आ गई है बिजली है पानी है रास्ता है लोग आते हैं और यहाँ भमरागढ़ में या हेमल के समय काम करने के लिए तो एक बार बारिश आ गई तो छः महीना रास्ता बंद पुलिया नहीं है तो मिल भी नहीं सकते याद आई तो मिल नहीं सकते वो एक दुख था उनको कि खाने के लिए कुछ ज़्यादा असुविधा नहीं ये दाल और चावल ही खाएँगे तो इस तरह से वो जो काम कर रहे थे हम एक तरफ उनको बहुत अच्छा लगता था एक तरफ थोड़ा सा मन में ये जैसा अपराध फील होता था <laughs> तो इस तरह से मतलब ये काम ऐसा शुरू हुआ जी जी प्रकाश अमटे जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और बाबा अमटे जी को आपने याद किया आपके पिता श्री को और उनकी जो दूर दृष्टि जिसको कह सकते हैं दूरान रेशी के व्यक्ति थे और उन्होंने पहले से ही आपके लिए प्रोग्राम प्रोजेक्ट बना के रखा था जिसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया और उनके पद चिन्हों पर चल आप इस मकाम पर पहुँचे हैं बहुत खुशी हो रहा है और आपने जैसे कि कहा मिलकर जो दोस्ती हैं वो प्यार में कब बदल गया मंदाकिनी जी से मिलने के बाद तो मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में मैं चाहूँगा कि एक गाना मंदाकिनी जी को आप कौन सा सुनाना चाहेंगे <laughs> <laughs> तो गाना वाला तो कुछ आता नहीं मुझे आ, फिर भी मतलब आ, एक गाना था सेने, कुछ सिनेमा देखता भी नहीं था लेकिन रेडियो भी सुनते थे चांदी महबूब हो तुम ऐसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था इसमें उसमें गाने में ऐसा है कि कभी कुछ मांगा नहीं जी जी इसीलिए तो मतलब है, है।, हाँ, इस है मतलब मालूम नहीं मुझे लेकिन जी जी जी तो जैसे उसमें जो शब्द है वो, वो फिट जी होते जी मतलब जी जी जैसे जी जी मतलब जैसी इच्छा थी जैसी अवे वैसे जी जी जी बहुत ही अच्छा जो भाव है आपने प्रकट किया और मंदाकनी जी भी हमारे साथ है आज के स्टूडियो में शो के साथ एक ब्रेक में अब मंदाकनी जी के लिए खास प्रकाश अमटे की ओर से ये खूबसूरत गाना जिनको याद करते हैं उनके द्वारा उनको याद करते हैं तो ये गाने के बाद फिर से मिलेंगे आप सुनाए हैं रेडियो बन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर आते रहो चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था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 ही ना बाटे मेरे गम भी सहना चाहे मेरी खुशियाँ ना बाटे मेरे गम भी सहना चाहे देखे ना खाबो महलों के मेरे दिल में रहना चाहे मेरे दिल में रहना चाहे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 जैसा मैंने सोचा था हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना ओल्ड मेलोडीज में एक जो बहुत ही प्योर भाव है उसमें और ये चीज़ें जो है मंदाकिनी जी को खास डेडिकेट किया गया है आज के इस शो में तो चलिए आप सीधे हम लोग मंदाकिनी प्रकाश अमटे जी से बात करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में मंदाकिनी जी मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताइए मैं नागपुर शहर जैसे गाँव रहने वाली थी और जैसे सर्वसाधारण लड़कियों की सोच होती है वैसी मेरी भी सोच थी कि अच्छा पढ़ने लिखे में थोड़ी अच्छी थी मेडिकल में एडमिशन मिल गई पिताजी और माताजी को लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था वो दोनों टीचर थे तो उन्होंने अपने दोन, दोनों दोनों लड़कियों को डॉक्टर बनाने का तय किया और भाग्यवशा में डायरेक्टली एडमिशन मिल गई उसके लिए कुछ प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ा अच्छा और एडमिशन मिलने के बाद जब तक एम के एग्जाम होती नहीं थी तब तो कुछ ज़्यादा सोचा ही नहीं था कि अरे कहीं तो भी प्रैक्टिस करेंगे नहीं तो कहीं तो भी सरकारी नौकरी करेंगे ऐसा ही सोच था कुछ ऐसा अलग से करूँगी अपने जिंदगी में ऐसा कभी सोचा नहीं। भी नहीं था मन में आने की ये भी नहीं थी गुंजाइश भी नहीं थी तो भी जब हमारी पहचान हो गई डॉक्टर प्रकाश आमटे से तब मुझे थोड़ा सा पता चला कि बाबा आमटे का कार्य क्या है कुष्ठ तो, सिर्फ सुना था कि बाबा आमटे कुष्ठ तो रोगियों की सेवा करने वाले हस्ती है उतने ही मालूम था कभी नहीं, देखा नहीं था कभी सुना भी नहीं था नहीं, नहीं। लेकिन इनसे पहचान होने के बाद हमारा आपस में जो मेल जोल रहता था बातें होती थी उसमें से मुझे पता चला कि डॉक्टर बाबा आमटे और प्रकाश आमटे जी का वहाँ आनंद में क्या क्या कार्य चलता है <गणगी> बाद में थोड़ा सा ऐसा बातें करते करते इन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं भी कहीं तो भी जंगल में जाके अलग सा काम करना चाहता हूं बाबा आमटे का जो कार्य है उसमें मैं शामिल नहीं होना चाहता हूं तो मुझे लगा कि ये कोई तरह तो अलग स्पार्क है फिर हमारा शादी करने का जब तय किया तब उसने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा है मैं यहाँ जाके काम करने वाला हूँ आपको पसंद है तो हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो क्योंकि वहाँ रहना पड़ेगा कि हाँ वहाँ जंगल है लेकिन उसके पहले जंगल में नहीं ऐसा अपन रेस्ट हाउस में जाके रहते तो ना चिखलदरा वगैरह वैसे जाके देखा हुआ था तो मुझे लगा ठीक है कुछ छिपाइया नहीं है सब सुविधाएं रहती है वहाँ तो तब तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसा ही होगा शायद बाद में हमारा जब शादी हुआ उसके दूसरे दिन बाद हम लोग ताड़ोबा गए पहले ताडोबा एक ये है अभयारण्य टाइगर के लिए फेमस है वहाँ जाके एक दिन बाहर ही मुकाम हर एक गाड़ी में ही किया और वहाँ से हम फिर ये बोले कि हम जहाँ काम करने वाले हैं वहाँ जाके वो एरिया देखेंगे <laughs> तो हम दोनों ही थे हम दोनों ही वो एरिया में गए तब जो एरिया मैंने देखा तब उसने बताया कि यहाँ कहीं तो भी अपने को जगह मिलने वाली है बामरागढ़ के आजू में और यहाँ अपने को काम करना है मैंने बोला अरे यहाँ तो सिर्फ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ पेड़ बाकी तो कुछ नहीं है तो बोले कि हाँ यहीं अपने को अपना घर बसाना है तब मुझे आ, क्या क्या दिक्कतें आएगी वो मालूम पड़ गया यहाँ आने के बाद आपने सोचा ना कि रिटर्न जर्नी करना है पैकअप करें नहीं लेकिन आपने वर्ड दिया है तो उसका कुछ मतलब होता है ना तो वर्ड दिया है बारे? तो वो अपने को निभाना है वचन, ये पक्का था और जाए जाए पर वचन ना <laughs> तो जी, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि जब जगह मिलेगी तब यहाँ आके हम काम शुरू करेंगे और बाद में सेवेंटी थ्री हमारे सेवेंटी टू में शादी हुई सेवेंटी थ्री तक हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहे मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया फिर मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन की क्योंकि जगह मिली नहीं थी तब तक जो लेक्चरशिप करते करते आधा साल निकल गया बाद में जगह मिली तो एक साल का बॉन्ड भी रहता है तो मैं बॉन्ड भी बीच में छोड़ के फिर रिजाइन करके इनके साथ उधर चली गई जगह सेवेंटी थ्री में मिली सेवेंटी में हम लोग वहीं वहाँ चले गए अच्छा, अच्छा। और तब से आज तक वही है और वही <laughs> तो दोनों डॉक्टर होने की वजह से हमने सोचा कि चलो एक हमारे लिए खुद के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और दूसरी एक झोपड़ी हम लोगों ने बनाई की जिसमें हम पेशेंट रख सकें थोड़ा मेडिसिन लेके गए थे थोड़ा सा ड्रेसिंग का सामान थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा जो भी लगेगा वो इमेजिन करके थोड़ा सा लेके गए थे और वहाँ हमने क्लिनिक चालू कर दिया एक तो दिक्कत थी कि हमको भाषा नहीं आती थी, थी। hmm. उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, थी हिंदी मराठी इंग्लिश सब फॉरेन लैंग्वेज उनके लिए उनकी वो बोली भाषा है तो ah. फिर बहुत तकलीफ़ हो गई पहले, पहले कि कैसा इनसे संपर्क करें एक तो पहले डरते थे भाग जाते थे फिर वहाँ जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे उनसे हमने कुछ वर्ड्स उनकी भाषा में चेंजे थे वो मराठी का उसको ट्रांसलेट करते ऐसा डिक्शनरी जैसा बनाया गांव को क्या कहते नाम नाम को क्या कहते कहाँ कहाँ रहते हैं कैसे पूछने का कब से बीमार है कैसे पूछने का सर दुखता है ने क्या बोलने का ऐसा सारा लिख के लिया और एक छोटा सा डिक्शनरी तैयार किया और जब हम गाँव गाँव जाते थे तब हम उनको ये क्वेश्चन पूछते थे कि आपको क्या हो रहा है कैसी बीमारी कौन सी है क्या तकलीफ है तो धीरे धीरे उनकी भाषा में बोलने की वजह से वो जुड़ गए तो उनको समझने लगा तो वो भी हमसे बातें करने के लिए तैयार हो गए लेकिन विश्वास नहीं था क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन को मालूम ही नहीं था उनका सब मंत्र तंत्र इसके ऊपर ही ज़्यादा विश्वास था गांव हर एक गांव में एक पुजारी रहता था कि जो भगवान को बलि चढ़ाओ कोमडा बकरा कुछ ना कुछ <laughs> ऐसा चलते रहता तो था तो फिर ये विश्वास कैसे आपने उसको कैप्चर किया फिर हम हाँ लोगों ने उनको बताया कि तुम्हारे जो पुजारी है तो वो सब तो बीमारी ठीक नहीं करता है जो बीमारी उनसे ठीक नहीं होती उनको तो बोले के आप दवा में तो ऐसे करते करते एक गाँव में हम गए तो वहाँ एक लड़का था दस बारह साल का वो प, उसको एपिलेप्सी थी उसको मिर्गी की बीमारी थी फिर सती थी तो ठंड थं, में बहुत ठंड रहती है तो वो अंगार के पास सोते हैं तो वो अंगार में गिर गया रात को किसी को पता ही नहीं चला और वो फोर्टी परसेंट जल गया तो उसके इसमें सब मैगठ हो गए बहुत स्मेल आता था तो उसको बाहर झोपड़ी के बाहर रखते थे तो वो लोग तंग आ गए थे उसकी वजह से क्योंकि ये बीमार तो इनको जंगल में जाने में तकलीफ होती है खेत में जाने में तकलीफ़ होती नहीं। है उसके तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है तो हमने उनको बोला कि इसको आप ला सकते हैं हमारे दवाखाने में हम इसका इलाज करेंगे तो उनको लगा चलो जाओ जाने दो उसको ले जाओ तुम हम तो हम उसको लेके आए फिर उसका ड्रेसिंग किया उसको एंटीबायोटिक्स दिए उसको खाना भी हमारे साथ हम खिलाते थे तो थोड़े दिन में वो ठीक होने लगा और वो एफिलेपसी की भी ट्रीटमेंट हमने चालू कर दी तो उसकी फिट आना भी बंद हो गया और उसको अच्छी भाषा आती थी उससे हम भाषा सीखते थे और और उसके उसको हम साथ में लेके गांव-गांव में घूमते थे वो अच्छे से बात करता था उनके लोगों के साथ और वो भी कन्विंस करता था कि आइए आप दवाखाने में मेरे को देखो कितना अच्छा हो गया मैं तो धीरे धीरे ऐसा प्रचार होते गया हमारे काम का और लोग आने लगे चलिए बहुत ही अच्छा आपने स्टोरी बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो है प्रयत्नान्त परमेश्वर वाली बात आपके साथ सिद्ध हो गई है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है वो बात बिल्कुल सिद्ध होता है आपके शब्दों में और जितना हम लोग कोशिश करते हैं उतना ही हम जीत की तरफ बढ़ते हैं हम अपने मकसद को कामयाब करते हैं बशरत यही है कि कहीं भी आप क्यूट न करें आप उन चीज़ों को अधूरे में मत छोड़िए बस पूरे विश्वास के साथ करते जाइए करते जाइए आज हम लोग ये नहीं कि उस समय क्या सिचुएशन था लेकिन आज के सिचुएशन भी बहुत ही अलग टाइप का सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं उस पर भी इसी तरह का काम बाबा अमटे जैसा या फिर प्रकाश अमटे या मंदाग्नि अमटे जैसे लोगों की जरूरत है जो समाज में सोशल मीडिया का हो या फिर क्राइम का हो या फिर नशा का हो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बेटी बचाओ की बातें होती हैं कई मुद्दे हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार की बातें हम लोग करते हैं इन सभी पर भी ऐसे जो समर्पण भाव से काम करने वालों की ज़रूरत है आशा करता हूँ हम सभी को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिल रहा है कि मुझे भी ऐसा कुछ चीज़ें अगर मिल जाए या कुछ ऐसा विज़न मेरे पास आ जाए तो मैं भी ऐसे काम करूँ तो संगठित रूप से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं और सिर्फ दो लोग मिल अगर इतना बड़ा मुहिम चला सकते हैं तो हम लोग कितने सारे यूथ हैं आज के समय में हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा प्रेरणा मिल रहा है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुना है रेड मत बन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मस्त कराते रहो ग ये इंसान की पहचान है जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है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 हंसने के लिए हंसते रहो हंसाने के लिए तू दिल जमाने के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए सुनी खुदी को जो समझा उसने खुदा को पहचाना आज़ाद बिक्रदे इंसान अंदाद क्यों बुलामाना सदिये नहीं झुकने के लिए सदिये नहीं झुकने के लिए तुझी है दिल माने के लिए अपने लिए दिए तो क्या दिए बरेली वाले झुमके पिजिया लल कमर मटकाए तिल खो गिर जाए काहे मारे रेताना क्यों बनता है सयाना न मैं तेरे गुजरिया न तू मेरा दीवाना नमस्कार मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित आपका साथी आने वाले नए साल की आप सबको दिल से बहुत बहुत बधाई आपका हर एक सपना पूरा हो आप सदा खुश रहो शुक्रिया आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम के आज के हमारे खास मेहमान विशेष महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं बाबा अमटे के पुत्र प्रकाश आमटे और उनकी बहू मंदाकिनी प्रकाश आमटे जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सुना उनका तो अब फिर से मैं प्रकाश अमटे जी से जोड़ना चाहूँगा और वो एक आदिवासियों का जो कल्चर है संस्कृति है जो मोटिवेशन हमें उन सभी से उन सभी चीज़ों से मिलेगा तो उनके बारे में बताएंगे फिर से एक बार प्रकाश को सुनेंगे जै, स्वागत जैसे अस्पताल में लोग आने लगे उनका विश्वास बढ़ा तो फिर उसकी बाकी समस्या हमको पता चली हुँ, हुँ. कि ये जो गरीब का ही शोषण होता है हुँ. उनकी योजनाएं वहाँ तक पहुँचती नहीं थी अधिकारी अपनी हिस्से में उनके पैसे डालते थे इसलिए हमने स्कूल स्टार्ट किया तो सब दिक्कतें आई थी लेकिन वो आज तो ऐसा कहने में इतना अच्छा लगता है साढ़े बच्चे के स्कूल अपने रेसिडेंशियल स्कूल है यहाँ से कम से कम दस बच्चे डॉक्टर हुए चार पाँच वकील हुए बच्चे इंजीनियरिंग और टीचर बन गए तो इसे अवेयरनेस आ गए जागृति कर दी तो इतने सारे सालों में हमको जो अनुभव आया इनकी संस्कृति का अंधश्रद्धा छोड़ दीजिए कि उसी की भरोसे वो जीते थे बलि चढ़ाओ नरबलि ये तो नहीं। नहीं। नहीं। ये तो मतलब उसको दो पर्याय नहीं था लेकिन एक बार पर्याय मिल गया तो बाकी इनकी संस्कृति कितनी महान है ये हम बहुत नजदीक से देखे उन्हीं के बीच रहे तो यहाँ कभी बलात्कार नहीं हुआ जो हम हर दिन पेपर पढ़ो तो बलात्कार होता यहाँ भूख है कपड़े नहीं पहनते थे लेकिन कोई भीख नहीं मांगता क्या बात? चोरी नहीं करता मतलब कितनी महान संस्कृति है और जैसे राजस्थान में और पूरे भारत में है कि स्त्री भ्रूण हत्या बेटी होगी तो उसके पहले उसका एबॉर्शन करके उसको मिटा दिया जाए नहीं, नहीं। यहाँ तो उन लोगों को बेटी को इज्जत से पढ़ाते ये तो उन्होंने शब्द सुना ही नहीं बेटी की हत्या करती तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता क्यों हत्या कर रहे हैं लोग तो ये मतलब कितना सीखने जैसा है अपने समाज को इनसे तो ये चार पांच चीजें जो है ये तो बड़ी मतलब एडवांस संस्कृति है इससे सब दुनिया ने सीख लेना चाहिए तो हम दोनों का मतलब लाइफ जो वहाँ पे 45 साल हुए अभी हमारे बच्चे उन्हीं के साथ पढ़े बच्चे आदिवासियों के साथ <laughs> और वो आपने वो पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों ने कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे <laughs> क्या तो अभी बड़ा बेटा डॉक्टर बना है वो और उसकी औरत मेरी बहू वो गोवा से है वो गैनोलॉजिस्ट है उनकी शादी मैरिज ब्यूरो के थ्रू तो वो पचास बेड का अस्पताल वहाँ जंगल में चला रहे हैं अच्छा। छोटा बेटा इंजीनियर है अनिकेत और उसकी वाइफ समीक्षा करके पूना जी जी से जी जी है।, है तो वो स्कूल का सब संभाल रही है अच्छा। आ, तो ये दोनों बेटे तीसरी जनरेशन बाबा आमटे जी की तीसरी, तीसरी जनरेशन और उन्हीं की कमाल ये है कि उन्ही के जो बेटे है मेरे जो पोते चार है अभी सभी को वो आदिवासियों के साथ में उन्हीं के साथ पढ़ा रहे आश्रम स्कूल में ये कॉम्पिटिशन में आगे तकलीफ होती है कि उनको रिजर्वेशन नहीं देता लेकिन फिर भी मौजूद उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अपने बच्चे यहीं पढ़ेंगे तो ये बड़ा एक सेटिस्फैक्शन है हम लोगों की इतना साल काम कर रहे निरपेक्ष बिल्कुल निरपेक्ष सेवा इसका बड़ा आनंद उठाया हमने निरपेक्ष सेवा करना बड़ा कठिन होता है पर एक बार आपको आदत होगी तो, तो उसका आनंद ही आनंद है बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ एक नए दृष्टिकोण से आप इन चीज़ों को बताया मैं भी सोच रहा था कि ये चीज़ें जो हम लोग पेपर में पढ़ते हैं और कभी वो चीज़ें वहाँ से कुछ ऐसा नहीं आया लेकिन ये चीज़ें हम लोग जनरी देखते हैं कि मेगा सिटीज़ या आसपास के छोटे शहरों से ये चीज़ें आती हैं और आदिवासी में रहकर इतनी अच्छी उनकी संस्कृति है चोरी नहीं होता आपने बताया प्लस वहाँ बलात्कार नहीं होता और ये सब चीज़ें कोई बीक नहीं मांगता ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि वो संस्कृति इतनी प्योर है और उनके दिल में भी इतनी अच्छी जो भाव है उन चीज़ों को आपने पकड़ के रखा और उनके लिए सेवा दिया सलाम है आपको और फिर से मंदाकनी प्रकाश आमटे जी से मैं जोड़ना चाहूँगा जैसे कि प्रकाश जी ने बताया कि अब फोर्थ जनरेशन चल रहा है एक आपके ऊपर वाली फिर बीच वाले आप, आपके <laughs> बेटे और फिर बेटे के बेटे यानी आपके पोते पोती <laughs> तो पोते पोती के बारे में बताइए वो कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं और आपसे कितनी बार मिलते हैं कैसा आपका उनका समय हम तो वही रहते हैं तो हम जब हम वहाँ रहते हैं तो रोज़ मुलाकात देगी घर <laughs> में रहते हैं हमारी संयुक्त कुटुंब पद्धति है जो है वही चल रहा है दस लोग हम एक साथ में रहते हैं <laughs> चार पोते हैं और दो बहु दो बेटे एक साथ रहते हैं खाना पीना सब एक जगह रहता अच्छा है अच्छा ये चार में से सबसे बड़ा जो है बड़े का जो बड़ा लड़का है वो अभी तेरह साल का है चौदहवा साल चल रहा है उसका नाम अर्णव है और एट्थ क्लास में हाँ अर्णव है और वो एट्थ क्लास में पढ़ रहा है अभी दूसरा उसका ही बेटा है तो वो आहान करके है वो अभी आठ साल का है और वो फोर्थ स्टैंडर्ड में है हाँ और अनिकेत का अनिकेत का भी बड़ा लड़का है हुँ. तो वो जो लड़का है वो भी आठ साढ़े सात साल का है हुँ. अभी और वो भी फोर्थ स्टैंडर्ड में दोनों एक ही क्लास में है ये अच्छा। और सबसे छोटी लड़की है हुँ. और वो ढाई साल की है अभी वो घर में रहती है क्या नाम है इसका? उसका नाम है रुमानी अच्छा रुमानी ये तो सूफी नाम लग रहा है अर्नव हाँ, <laughs> आहान और अनिकेत और निर्जर निर्धर निर्जर निर्धर है अनिकेत के बाद लड़का निर्जर रुमानी निर्धर और रुमानी तीन पोते और एक पोती तो अरनव आहान निर्जर और रुमानी निर्जर और रुमानी। ये आपके चार जो है पोते हैं पोती पोतियां हैं तीन बेटे हैं और एक लड़की है तो इन सभी के लिए आपके साथ इनका जो समन्वय है रोज मिलना होता है तो रेडियो के माध्यम से अगर वो ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनके लिए इन चारों के लिए आप कौन सा एक गाना डेडिकेट करना चाहिए हुँ। हुँ। एका तड़ैत मराठी गाना हाँ है चले, वो चले। एका तड़ै तो होती बद के पिले सुरेख होते कुरूप वेड़े पिल्लू तया तो तय तो एक जो गाना है वो उनको अच्छा लगता है हाँ। क्योंकि एक अलग सा है बाकी सब एक तरीके के हैं हाँ, हाँ, हाँ। तो उसको अलग से क्यों रखते हैं अलग क्यों रखते हैं ऐसा पूछते रहते हैं हाँ। बाद में वो सबसे अच्छा निकलता है वो ऐसा उस गाने में बताया हुआ है इसके लिए वो बहुत खुश होते हैं कि इसको लोग पूछते नहीं ले, लेकिन एक दिन उसको पता चलता है त्या वार्या उड़ा ले पाण्त पाता ना चोरू निया क्षण त्या सत्या करा ले तो राज तो बदक न होता राजा मंदकनी जी बहुत ही प्यारा सा भाव इस छोटे से गीत में आपने बताया और आपने ये गाना खास के जो पोते हैं उनके लिए तीन जो लड़के हैं और एक लड़की अरनव निर्जर और रुमानी के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए रेडियो मधुबन की ओर से ख़ास आपकी दादी मंदाकनी प्रकाश अमटे की ओर से सुनते रहो मुस्कराते रहो आज के शो में हमने बहुत ही अच्छे विचार हमने सुने आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और आपकी खुशी अगर बढ़ गई है तो ज़रूर इस तरह का मोटिवेशन जो आपको मिला है उसे याद रखिए उससे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए रोज़ इंस्पिरेशन लीजिए ऐसी बातों को सुनकर ऐसे लोगों को याद करके और जाते जाते प्रकाश जी एक मैसेज के तौर पर हमारे सभी लिसनर्स को जो सुनने वाले हैं श्रोता उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे एक मैसेज मेरी कहानी से लोगों को बताता हूँ कि यदि बाबा मुझे जब हमरागढ़ के एरिया में नहीं ले जाते नहीं, नहीं, नहीं। तो पता ही नहीं चलता अपने भाई बहन इस तरह से रहते ओ, सही तो एक्सपोजर जाके देखना बड़ा जरूरी है और वो जैसे ज, ज, ज, यंग जनरेशन है करियर शुरू होने का या अभी भी शुरू होगा तो तरक्की मतलब रईस लोगों को तो काफ़ी दिन वो तो शहर में रहते हैं वो आद, आदर्शी हो जाते उनके <laughs> और उसके लिए लिमिट नहीं है चाहे अम्बादी अम्बानी तक पहुँचे फिर भी सैटिस्फेक्शन नहीं मिलता और कैसे होगा तो उसी समय यदि आप इस एरिया में आके अपने भाई बहन किस तरह से रहते हैं उसके बावजूद उनकी कंप्लेंट नहीं है हमारे <laughs> <laughs> <laughs> पास सब कुछ हो गया हम लोग कंप्लेंट कर कंप्लेन कर करते रहते हर दिन वो ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता ये सब्जी नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा और जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं वो कंप्लेंट नहीं करती तो ये देखना जरूरी है जहाँ जहाँ ऐसे अच्छे काम हो रहे देहातों में आदिवासी के लिए तो ये देखने से दिमाग में जो इंप्रेशन आते हैं सबकॉन्शियस माइंड में उसका फायदा एक दिन होगा आज या कल नहीं होगा इमिजिएटली तो लोग नहीं ले सकते <laughs> डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है जी, जी, जी, लेकिन कम से कम अपने लाइफ में अपन कितना आगे तक जाना चाहिए ग्रीड और नीड जो गांधी जी ने कहा था जी, जी, जी। आप अच्छी तरह से जिंदगी जीना है तो हर एक का हक है लेकिन उसके बावजूद वहाँ ग्रीड आ गया तो फिर उसके लिए लिमिट नहीं होती तो फिर आप समाज के लिए कुछ थोड़ा सा तो करो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो पैसे से नहीं मिलेगा सही बात है <laughs> <laughs> चलिए मंदाकिनी जी आप भी एक मैसेज के तौर पे क्या बताना चाहेंगे को? हर एक ने डिसाइड किया कि मैं एक आदमी के उत्थान के लिए प्रयत्न करूं <laughs> तो अपना देश बहुत आगे बढ़ सकता है महाशक्ति बनने में टाइम नहीं लगेगा फिर <laughs> क्या बात है बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया हर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करे तो निश्चित तौर पे हमारा पूरा भारत देश जो है बहुत ही सुंदर बनेगा और बहुत ही अच्छा काम होगा तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रकाश अमटे ने अपने बच्चों का साक्षात्कार साक्षात एक पोते जो है एक दो तीन चार पाँच छः छः दो एक साथ बैठे हुए हैं आप मेरी भावनाओं को समझ सक रहे होंगे मेरे जो शब्द है उससे पता चल गया होंगे कि उनके पोते कैसे हैं तो इसी के साथ मैं फिर से आप सभी अच्छा। तो उन सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी को आज के इस एपिसोड में कुछ नई बातें अगर सीखने को मिला हो तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में मोटिवेशन लें और प्रकाश अमटे ने कहा कि ग्रीड और नीड की बात अगर आप समझ लेते हैं तो जीवन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं क्योंकि नीड पूरा हो सकता है ग्रीड कभी भी पूरा नहीं हो सकता और मंदाकनी जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि आप किसी एक व्यक्ति का कल्याण के बारे में सोचिए और उसके लिए काम कीजिए तो पूरा भारतवर्ष में बहुत जल्दी जो है हम महाशक्ति बन जाएंगे ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मैसेज करके कमेंट करके अपनी बातों को हमारे साथ शेयर कीजिए और फिर से एक बार प्रकाश अम्टे और मंदाकिनी अमटे को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सलाम नमस्कार। जी जी